और आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो कार्यक्रम बाल चौपाल इस हफ्ते के बाल चौपाल में ज्ञान ज्यान विज्ञान की श्रृंखला में मैं यानी आपका साथी कौशल लेके आया हूं ब्रह्मांड की आवाज तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाल चौपाल तो की सरसराहट, बारिश की आवाज बिजली की गड़गड़ाहट प्रकृति की आहटे हैं जिसे हम अपने कानों से सुन सकते हैं पर लीगो प्रयोगशाला के जरिए हम आकाश में मौजूद तारों की सरसराहट या उनके जबरदस्त विस्फोटो और उनके बदलावों को भी सुन सकते हैं हमारी प्रकृति बहुत बड़ी है ब्रह्मांड में अनगिनत पिंड है पिंड मतलब अलग अलग ग्रह तारे नक्षत्र उपग्रह ऐसी बहुत सारी चीजें आकाश में मौजूद है जिन्हें हम आकाशीय पिंड कहते हैं इन आकाश पिंडों के विज्ञान को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि अंतरिक्ष में अदृश्य रहने वाले ब्लैक होल भी हैं। यानी वो है तो पर दिखते नहीं हैं। जो पृथ्वी बल्कि कहा जाए तो सूरज के मुकाबले भी बहुत भारी होते है पर इनकी शुरुआत एक छोटे से आकार से होती है इनके टकराने से जबरदस्त ऊर्जा का सजन होता है और इसका नतीजा ये होगा कि गुरुत्व की तरंगे पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। उनके इस आविष्कार को आज गुरुत्व तरंगों से जुड़ी खोज ने सही प्रमाणित कर दिया है ये गुरुत्वीय तरंगे ब्रह्मांड के विस्तार में हिलकोरे के समान होती हैं। हिलकोरे मतलब जैसे सागर में उठने वाली लहरें ये विज्ञान की करामात है कि ब्रह्मांड में 130 करोड़ साल पहले और कोसो दूर ब्लैक होल की टकराहट को लीगो प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने पहले फरवरी 2016 में और फिर जून 2016 में सुना करोड़ों साल पहले हुई इस घटना को सुनना अपने आप में अद्भुत है ब्रह्मांड की आहट को सुन पाने की हमारी क्षमता विज्ञान के जगत में एक बड़ा कदम है ये कैसे हुआ आइए इसके बारे में जाना जाए इस घटना को लीगो प्रयोगशाला में सुना गया अमेरिका में दो जगह लीगो की प्रयोगशालाएं हैं, एक लुसियाना में और दूसरी वाशिंगटन में और दोनों ही प्रयोगशालाओं में गुरुत्व तरंगों को दर्ज किया गया है गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है पर गुरुत्वी तरंगों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता की तरंग बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे तालाब के पानी में पत्थर फेंकने से तरंग उठती है या लहर उठती है लीगो में जो यंत्र लगा है दरअसल ये एक इंटरफेरोमीटर है, जिसमें दो लेजर लगी हुई हैं। ये यंत्र दिक्काल की वक्रता या घुमाव में हुए बदलावों को दर्ज कर सकता है दिक्काल की वक्रता में बदलाव से क्या मतलब है इसके लिए हमें थोड़ा सा मुश्किल रास्तों ऐसी गुजरना होगा सबसे पहले हम ये जानते है की गुरुत्व क्या है तुम्हें पता है कि की ऊपर की ओर फेंकी हुई हर चीज जमीन आरोप वापस आ जाती है ये एक ऐसी घटना है जिसे हम नियम मानते हैं इसे गुरुत्व का नियम कहते हैं तुम में से कई बच्चे तो ये जानते ही होंगे ये भी तुमने पढ़ा होगा कि सूरज के चारों ओर धरती चक्कर काटती है क्योंकि वह सूरज के गुरुत्व के प्रभाव में धागे में बंधे एक पत्थर की तरह उसके चारों ओर घूमती रहती है इसी तरह चंद्रमा भी धरती के चारों ओर घूमता है चांद तारे धूमकेतु ग्रह सूरज पुच्छल तारे और वो अनगिनत चमकती हुई चीजें जो हमें रात के आसमान में दिखती है और वो भी जो हमें नहीं दिखती है वो सभी चीजें गुरुत्वाकर्षण में बंधी होती है सूरज धरती चंद्रमा आकाश गंगाए दिक काल के साचे में मौजूद होती है दिक्काल पदार्थ का साचा होता है इसमें हो रहे बदलावों को आकाशीय परिघटनाओं में ही महसूस किया जा सकता है गुरुत्व इस दिक काल यानी पूरे ब्रह्मांड के स्थान और समय की जयमिति होता है दिक्क काल की जयमिति या दिक काल के आकार का अर्थ है की दिक्क में आने वाले बदलाव घुमाव तीर्थापन आदि हर आकाशीय पिंड चांद चितारों की गति व उनकी चाल इस वक्रता या घुमाव या तिरछेपन से तय होती है चांद सितारे का भाग दिक्काल की जामती बदलता है तो दिक्काल काल सितारों की गति को बदल देता है यानी यूँ समझ लो कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के सापेक्ष है अगर एक बदलता है तो दूसरा भी बदलेगा इसे समझने के लिए हम ऐसा सोच लेते हैं की सूरज का गुरुत्व दरअसल एक बड़े ऐसी विशाल जाल की तरह या नेट की तरह काम करता है जैसे मछली पकड़ने का जाल हम जब भी कोई चीज फेंकते है तो पृथ्वी के चारों ओर मौजूद उस काल्पनिक जाल जो कि गुरुत्व के कारण बना हुआ है उससे टकराती है और नीचे आके गिर जाती है अगर वो जाल ना हो तो चीज ब्रह्मांड में निकल सकती है क्योंकि ये जो जाल है ये पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है इसी तरीके से ब्रह्मांड में हर जगह चारों तरफ फैला हुआ है यही इसकी वक्रता कही जाएगी वक्रता का मतलब होता है घुमाव अब ये चारों ओर फैला हुआ इसलिए ये घूम के चारों ओर से गोल हो जाता है इसीलिए हम इसे दिक्काल की वक्रता कहते हैं इसके कारण ही बारिश खबरें देने वाले सारे सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर काटते हुए पृथ्वी के गुरुत्व में चारों ओर घूमने लगते है यानी ये जाल के बाहर नहीं है ये जाल के अंदर ही घूम रहे है यहाँ पर जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है की गुरुत्व सिर्फ हमारी धरती पर ही काम नहीं करता ये हमारी गेंद को वापस जमीन पर लौटा लाने के लिए ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि इसके जरिए हम पूरे ब्रह्मांड का एक मानचित्र तैयार कर सकते हैं सितारों की गति और उनकी रफ्तार को नियंत्रित करने वाले गुरुत्व के कारण ही से पेड़ से गिर जाता है जब आकाशीय पिंड ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो दिख के सांचे में तरंगे उठने लगती है इसे ऐसे समझ लो मान लो के एक जाल बंधा हुआ है उसके नीचे कोई चीज टकराती है और उससे थोड़ी सी हवा निकलती है जिसकी वजह से जाल ऊपर नीचे होने लगता है इसे ही हम दिक्काल के सांचे में उठने वाली तरंगे कहते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी पे किसी ने पत्थर फेंक दिया हो ऐसी ही तरंगों को लीगो नाम की इस प्रयोगशाला ने दर्ज किया है यदि आवाजें रोशनी और गुरुत्वीय तरंगों के सूरज से पृथ्वी तक आने में कुछ सेकेंड लगते है तो ब्रह्मांड में बहुत दूर दूसरे कोने पर स्थित पिंड से पृथ्वी तक आने में निश्चित ही और ज्यादा समय लगेगा कभी कभी तो कई करोड़ साल लग जाते हैं और एक ऐसी ही घटना को यानी करोड़ों किलोमीटर दूर ब्लैक होल के टकराव की आवाज को लीगो प्रयोगशाला द्वारा सुना गया लीगो की प्रयोगशाला ने ब्रह्मांड में हमारे कान की तरह काम किया है जिससे हम ब्रह्मांड की आहटों को सुन पा रहे हैं। ये घटना आज से एक करोड़ साल पहले हमारे सूरज ऐसी उन्तीस गुना और छत्तीस गुना भारी ब्लैक होल के आपस में टकराने ऐसी हुई और इस प्रक्रिया में सूरज से करीब तीन गुना अधिक भार गुरुत्वीय तरंगों में बदल गया यही तो आइंस्टीन ने हमें बताया था कि भार ऊर्जा में बदल जाता है इस पर कभी जरा और विस्तार से बात करेंगे आइंस्टीन ने इन ब्लैक होल के टकरावों की वह गुरुत्व तरंग पैदा होने की कल्पना 1916 में ही कर ली थी इसके लिए उन्होंने अपने बनाए हुए सापेक्षिता सिद्धांत को लागू किया था और वो भी कागज के पन्ने पर निकाले गए बिल्कुल गणिती फार्मूले के जरिए ये बिल्कुल असंभव से लगने वाली चीज थी मनुष्य की समझदारी में ये एक ऊँची छलांग थी आज हमारी कल्पना में जहां टीवी चैनलों पर आने वाले कार्टून छाए रहते हैं और हमारे बड़ों की जिंदगी भी बस अपने रोजाना के ढर्रे पर बीत रही होती है वहीं कहा जाता है कि आइंस्टीन अपने समय में ब्रह्मांड को अपनी पेंसिल की नोक पे समझ रहे थे कल्पनाएं कर रहे थे और प्रकृति की बनावट और बनावट दोनों को ही समझ रहे थे बच्चों ये था इस हफ्ते का लेख ब्रह्मांड की आवाज जिसे हमने लिया था बाल पत्रिका कोपल से इस लेख को लिखा था सनी ने और इसे पढ़ सुना रहा था मैं आपका साथी यानी कौशल आपको ये लेख कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताइएगा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 तो आज के लिए बस इतना ही अगले हफ्ते फिर से किसी ऐसे ही कार्यक्रम में मिलेंगे तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त